दो भागों में बांटने की जरूरत हुई बिल्ली ने रोटी के दो बराबर टुकड़े किए एक ने एक टुकड़ा लिया तो दूसरी ने दूसरा लेकिन पहली बिल्ली ने कहा मेरा टुकड़ा छोटा है और तेरा बड़ा है नहीं दूसरी बिल्ली ने जवाब दिया तेरा टुकड़ा बड़ा है और मेरा छोटा है। बिल्ली ने कहा, अच्छा अगर मेरा टुकड़ा बड़ा है तो तू मेरा ले ले और अपना मुझे दे दे दूसरी ने कहा नहीं तू मुझे अपने भाग में से थोड़ी रोटी और दे देना बिल्लियों के बीच झगड़ा हो गया इस प्रकार वे आपस में झगड़ रही थी कि उनके सामने एक बंदर आ निकला वो उस जगह के पास से गुजर रहा था बिल्लियों को देखकर वो रुक गया तथा ऊपर से जमीन पर उतर आया। उसको देखकर बिल्लियों ने उससे कहा, भैया, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि इन दोनों टुकड़ों में से कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है मेहरबानी करके हमारा न्याय कर दो बंदर ने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं मैं तुम्हारा न्याय अवश्य कर देता हूँ लेकिन इसके लिए मुझे तराजू की आवश्यकता है कहीं से तराजू ले आकर बंदर ने रोटी का एक टुकड़ा दाएं हाथ में ले लिया और दूसरा बाएं हाथ में फिर दोनों टुकड़ों को तराजू के पलड़ों पर रख दिया उसने दोनों टुकड़ों को जांच कर कहा यह जरा बड़ा प्रतीत होता है बंदर ने उस टुकड़े में से थोड़ा सा काटकर खा लिया फिर उसने दोनों टुकड़ों को जांच कर कह दिया अब दूसरा बड़ा हो गया है टुकड़ो को फिर से बराबर करना जरूरी है ये कहकर उसने दूसरे टुकड़े में से भी थोड़ा सा खा लिया बिल्लियां ये सब कुछ देख रही थीं और बंदर कभी एक टुकड़े में से और कभी दूसरे से काटकर रोटी खा रहा था अंत में बिल्लियां परेशान होकर कहने लगी भाई बंदर तुम हमें बाकी के टुकड़े दे दो अब वे बहुत छोटे हो गए हैं बंदर ने कहा अच्छा पर तुम्हारा न्याय करने के लिए मुझे कुछ मिलना चाहिए रोटी के ये बाकी टुकड़े मेरी फीस समझो ये कहकर वह बाकी रोटी के टुकड़े को भी खा गया इस तरह चालाक बंदर बिल्लियों को वहीं छोड़कर चला गया